भद्र पुरुषों मुनिगण पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारियों हमारा प्रकरण चल रहा है कि ब्राह्मणों में और उनके जो धर्म है उन धर्मों के बारे में अपना प्रसंग चल रहा था उसके बाद फिर इतिहास के संबंध में चर्चा हुई कि हमारा जो इतिहास है वो ना तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो कुछ पढ़ाया भी जाता है उसमें बहुत सारे संदेह उपस्थित हो जाते हैं तो स्वामी जी अपनी दृष्टि से इतिहास का विवेचन करके और हमें इतिहास की जानकारी देते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे कहा के थे उनका रहन सहन उनका पद उनकी प्रतिष्ठा इस देश में कैसी थी उस समय इस देश की स्थिति क्या थी किस तरह की स्थिति से वो अपने देश को चलाते थे अपने देश का शासन करते थे तो आज अपना प्रसंग चल रहा है कि हम जिस आर्यावर्त में रहते हैं आज जितनी आर्यावर्त की सीमा है वो तो काफी सिकुड़ चुकी है बहुत ही सिमट गई है वो यानी बर्मा पाकिस्तान बांग्लादेश और ये मलाया सिंगापुर अफगानिस्तान वगैरह तो जितने भी ये भारत के भाग थे आज हमसे टूट टूट करके एक अलग देश के रूप में वो हैं इसलिए हम बहुत सिमट गए हैं लेकिन प्राचीन काल में हमारी सीमा बहुत ज्यादा बड़ी चढ़ी थी ईरान ईराक तक कभी भारत का भाग था ईरान और ईराक जो काफी दूर है वो भी कभी भारत का भूभाग था चीन कभी भारत का हिस्सा था लेकिन देशकाल परिस्थिति के अनुसार उतार चढ़ाव होता रहता है तो आज वर्तमान में हम बहुत छोटी सी सीमा में रह रहे हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि उस समय क्या स्थिति थी और उस समय किस तरह के लोग यहां पर बास करते थे उसी को यहां पर आगे बढ़ाते हैं प्रसंग को कहते हैं कि जो श्लोक में आया है देव यदंतरम कि सरस्वती यानी जो सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी इनके बीच में जो भाग है वो उसमें देव लोग रहा करते थे उसमें विद्वान लोग वास करते थे और कहते हैं कि वो देव कौन है तो कहते हैं कि देव उसको कहते हैं जिसमें लेने की बजाय देने की भावना मुख्य रहती है जो देता है जो कुछ भी देता है किसी को विद्या का दान देता है किसी को धन का दान देता है किसी की सहायता करता है यानी उसकी दृष्टि दूसरे पर रहती कि दूसरे को मैं कैसे सुख पहुंचाऊं और जो दानव होते हैं उनकी दृष्टि यह रहती है कि मैं दूसरे को कैसे दुख पहुंचाऊं दोनों में बहुत अंतर है देवता लोग देते हैं लाभ पहुंचाते हैं हमें नए नए मार्ग दिखाते हैं हमारी समस्याओं का हल करते हैं और दूसरे को सुख देने का लक्ष्य उनका बना रहता है कि मैं भी सुखी रहूं और दूसरे भी सुखी रहें और दूसरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं आश्रित प्रवृत्ति के जो कहलाते हैं उन लोगों की दृष्टि रहती है कि कैसे मैं दूसरे का छीन करके कैसे मैं दूसरे को दुखी करके और अपनी प्रसन्नता में रहूं। तो कहते हैं कि यहाँ पर देव का अर्थ विद्वान है उन्हीं के कारण देव नदी ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुई इसलिए देव नदो यदंतरम ऐसा कहा जो श्लोक में जो यहाँ नीचे आया है सरस्वती दृशद देव नद्यो यदंतरम इसलिए यहां पर कहा है कि क्योंकि यहां पर विद्वान लोग आचरणवान लोग यहाँ पर उन्होंने अपना निवास बना करके और सुखपूर्वक रहते थे प्रथम गंगा का नाम पद्मा था तो कहते हैं जिसे आज हम गंगा कहते हैं इस, इसका पुराना नाम था पद्मा। पर इसका एक नाम भगीरथ भी है तो कहते हैं कि इसका भगीरथ नाम कैसे पड़ा कहते हैं भागीरथी कहते फिर उस नदी की नहर भगीरथ ने निकाली यानी उस पद्मा नदी जो थी वहां से उन्होंने एक नहर का निर्माण किया और उनका नाम था भगीरथ तो कहते कि इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ गया भागीरथी जो है वो गंगा का एक नाम है तो पद्मा गंगा और भागीरथी तीन नाम हो गई है और आगे फिर चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस समय ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इनका नाम आर्य था उसका सूत्र है आर्यो ब्राह्मण कुमारयो कहते हैं कि कि उस समय आर्य और ब्राह्मण की अष्टाध्यायी की पुस्तक शुरू से अंत तक अगर आप अध्ययन करेंगे तो कहीं भी वहां ऐसा सूत्र नहीं आया कि हिंदू ब्राह्मण कुमार ही हो ऐसा सूत्र बना सकते थे हिंदू ब्राह्मण कुमार ही हो और फिर जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मण और कुमार उत्तर पद पद उत्तर पद परे रहते पूर्व को प्रकृति स्वर हो जाता है तो हिंदू को पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाता है और समासदात हो जाता लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय हिंदू शब्द इसलिए नहीं था क्योंकि हिंदू इस देश में रहता ही नहीं था तो कौन रहते थे आर्य लोग रहते थे तो फिर ये हिंदू कहाँ से आ गए तो स्वामी जी के अनुसार ये हिंदू जो नाम है ये हमें जब इस देश में मुगल शासन की नींव पड़ी जब इस देश इसमें यवन लोग आए मुगल आए तो उन्होंने हम लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया यानी हिन्दू एक निंदित शब्द है जैसे उनकी दृष्टि में काफे है चोर है बदमाश डाकू लुटेरा इस तरह के विशेषण वो हिंदू शब्द के साथ में लगते हैं। तो देखा जाए तो वास्तव में हमारा वास्तविक नाम है आर्य क्योंकि आप गीता पढ़ के देखे महाभारत पढ़ के देखे रामायण पढ़ के देखे सब जगह आपको आर्य पुत्र आर्य पुत्री आर्य श्रेष्ठ आर्य आर्य नाम मिलता है हिन्दू कहीं नहीं मिलता बल्कि शिवराज विजय भी कभी आप पढ़े उसका अध्ययन करे तो वहां पर भी हिन्दुओं की सेना नहीं कहा आर्यो की सेना का है आर्या नाम सेना वहां पर भी आर्यो की सेना ही का है तो इससे पता लगता है कि हमारा जो प्राचीन नाम था वो आर्य था हम श्रेष्ठ गुण कर्म से अच्छे व्यवहार करते थे इसलिए हमारा नाम आर्य जो था वो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार था लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई की हम जब गुलाम हुए तो ये सोचने की बात है गुलाम व्यक्ति के लिए कोई अच्छा शब्द कैसे प्रयोग करेगा गुलाम बड़ा है या मालिक बड़ा है तो जब मालिक या स्वामी बड़ा है तो वो गुलाम के लिए अच्छा शब्द का प्रयोग क्यों करेगा तो उन्होंने हमें फिर हिंदू नाम दे दिया हिंदू का मतलब जैसे स्वामी जी कहते हैं फारसी भाषा का शब्द है और ये निंदित अर्थों में आता है तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होते हुए यानी ये सूत्र चूंकि इसलिए दिया है क्यूँकी वो बताना चाहते है कि इस देश में आर्य लोग रहते थे ब्राह्मण लोग रहते थे हिंदू नहीं रहते थे कहते हैं ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम आर्य स्थान अथवा आर्य खंड होना चाहिए सो उसे छोड़ ना जाने हिंदुस्तान ये नाम कहाँ से निकला कहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे विशेषणों से युक्त जो आर्य श्रेष्ठ आर्य पुत्र आर्य स्वामी ये जो अच्छे अच्छे विशेषण वाले जो शब्द थे इनको छोड़ करके ये हिन्दुस्तान नाम पता नहीं कैसे पड़ गया तो उसका यही उत्तर है कि हिंदू शब्द का अर्थ स्वामी जी कहते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ तो काला काफिर चोर इत्यादि है और हिंदुस्तान कहने से काले काफिर चोर लोगों की जगह अथवा देश ऐसा अर्थ होता है तो हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है कि जहाँ चोर हो काफिर हो डाकू हो बदमाश हो इस तरह के जब लोग हैं तो ये वो क्योंकि हमारे शासक थे इसलिए हमें ये नाम दे दिया लेकिन हमें इस नाम से धीरे धीरे बचना चाहिए इसलिए कई बार हम क्या सोचते हैं भाई आ रही है हिंदू भाई ठीक है एकदम तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि राग हो जाता ना जैसे अपनी चीज से तो हमें 500, सौ 800 बरस से वो हमें हिंदू कहा जा रहा हिंदू हिंदू हिंदू तो हमारे वो खून में ऐसी रच गई ये बात कि जल्दी उसको निकालते नहीं बनता है तो फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने को आर्ये कह दें आर्ये हिंदू कह दें या आर्य आर्ये हैं हम ऐसा कहें तो हमारे हमारे अंदर एक इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और मैं समझता हूं कि जो हिंदू शब्द का अर्थ यहां पर समझ गए होंगे उनको भी इस संबंध में विचार करने के लिए एक अवसर मिला है कि हम अपने आप को क्या कह सकते हैं तो कहते हैं कि भाई इस प्रकार का बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो और आर्य अर्थात श्रेष्ठ अथवा अभिजात इत्यादि और आर्यवर्त कहने से ऐसो का देश ऐसा होता है तो कहते हैं जब हम कहते हैं आर्य तो आर्य का मतलब है जो बहुत ही उत्तम काम करने वाला है जो निंदित काम नहीं करता है जो गुणों से प्रेम करता है जो दैवी वृत्तियों से अपना संबंध जोड़े रहता है आसुरी वृत्तियों से अपने आप को बचाता है जो राक्षसी और आसुरी प्रवृत्तियां है वो अपने आप को उनसे हटाता है तो कहते हैं इनका नाम आर्य है तो कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम आर्य हैं, तो मतलब एक ऐसा देश जहां पर बहुत ही उत्तम प्रशस्त आचरण वाले लोगों का निवास है ऐसे देश से हम लोग हैं आगे कहते हैं कि सो भाई ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते क्यों तुम अपना मूल का नाम भूल गए तो स्वामी जी कहते हैं कि भैया ऐसे श्रेष्ठ नाम को स्वीकार करना चाहिए आपको और इनको स्वीकार ना करके हम दूसरों का दिया हुआ नाम स्वीकार करके अपने अंदर बड़े गर्व का अनुभव करते हैं ये गर्व की बात नहीं है ये हमारे लिए शर्म की बात है की हमें एक ऐसा नाम दे दिया गया है कि जिस पर हम गर्व नहीं कर सकते लेकिन चूंकि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि इस शब्द को या इस हिंदू शब्द से बहुत लोग परिचित हैं भी तो उसकी ओर वो ध्यान नहीं देते तो इस तरह से ये नाम जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान लंबे समय से हमें मिल रहा है आर्यावर्त को हम लोग भूल गए आर्यावर्त तो शायद ही कोई कोई जानता होगा जिसने मनुस्मृति पढ़ी है या जो आर्य समाज के व्याख्यानों में गया हो या जो आर्य साहित्य पढ़ा हुआ हो उसको तो इस चीज का पता है कि वास्तव में हमारे देश का नाम ब्रह्मावर्त आर्यावर्त है हिंदुस्तान हमारे देश का नाम नहीं है तो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें नाम ही रखना है तो उसका चुनाव हम अच्छा करें ना तो बुरे नाम रखते हैं तो उससे हमारे जीवन पर हमारे मन पर एक बुरा प्रभाव छोड़ता है तो इसलिए हम अच्छे गुण कर स्वभाव के हिसाब से अपने नामकरण हमें करने चाहिए आगे कहते हैं कि हाँ हम लोगों की ये स्थिति देखकर किसके हृदय क्लेश ना होगा सभी को होगा स्वामी जी कहते हैं कि हम लोगों की ये स्थिति देखकर कि कोई हमें चोर कहे कोई हमें डाकू कहे कोई हमें निंदित शब्दों से पुकार करके स्वयं प्रसन्न हो और हमें दुख तो हम ऐसे नामों को क्यों रखेंगे हम अपना नाम ऐसा रखेंगे कि जिससे हमारे अंदर एक उत्साह एक स्वाभिमान एक विवेक जागृत हो कि हमारा नाम ये है तो कहते हैं कि इस तरह से हमें जो है क्लेश होता है जब हम अपने को हिंदू कहते हैं अस्तु सज्जन जन कहते हैं आज से हिंदू नाम का त्याग करो और आर्य तथा आर्यावर्त इन नामों का अभिमान धरो स्वामी जी कहते हैं कि भाई ठीक है अब तो जो कुछ हुआ सो हुआ पर अब अगर समझ में आ गई है ये बात कि हिंदू शब्द का ये निंदित अर्थ हमें दिया गया है किसकी तरफ से तो उसको हम त्याग करें यही हमारी समझदारी है और अगर हिम्मत नहीं होती है तो ठीक है थोड़ा आर्य हिंदू लिख दिया करो थोड़ा कम से कम धीरे धीरे छूटेगा एकदम तो आदमी से किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का मोह छूटता नहीं है धीरे धीरे वो ढीला पड़ता है तो हम अपने आप को आर्य कहे हम आपने को आर्य हिंदू कहे वैदिक आर्य हिंदू कहे क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसे एक गीदड़ का बच्चा छोटा हो और उसको नहीं उल्टा हो गया शे, शेर का बच्चा गीदड़ की मां में पल जाए शेर का बच्चा गीदड़ की मां में पले और बहुत सारे ऐसे जा रहे हो गीदड़ और शेर की धहाड़ा है तो वो गीदड़ गीदड़ों के साथ साथ शेर तो का बच्चा भी भाग पड़े तो शेर सोचेगा कि भाई ये गीदड़ तो आते हैं ये तो भागते हैं इनका तो भागना काम ही दरपोक है पर ये मेरी जाति का ये जो शेर का बच्चा है ये क्यों भाग रहा है तो उसको वो पकड़े और कहे कि भाई रुक थोड़ा रुक बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ कह के भाई तू क्यों भाग रहा है बोले भाई मेरी जान छोड़ो मेरी जान छोड़ो मैं तो गीदड़ का बच्चा हूँ अरे बोले तू गीदड़ का बच्चा नहीं है चल और उसकी गर्दन पकड़ के और तालाब के साफ पानी में ले जाओ और कहे देख कौन है देखा तो जो उसकी शक्ल वही शकल वो तो भूल गया अब तो वो भी दहाड़े मारने लगा तो कई बार हम ऐसे ही हैं कि हम अपने असली नाम को भूल गए हैं और जब हमें कोई याद दिला दे कि भाई तुम ये नहीं ये हो तो हम फिर से एक आत्मविश्वास से अपने आप को भर करके अपना स्वाभिमान जागृत करते हैं। तो कहते हैं कि ये बात जो है गुण हुए गुण भ्रष्ट हम लोग हुए तो हुए परंतु नाम भ्रट तो हमें ना होना चाहिए ऐसी आप सबसे मेरी प्रार्थना है तो स्वामी जी सबसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप एक ऐसे देश में जन्म लिया लिए हैं आपने ऐसे देश में जन्म धारण किया है कि जहां पर देव बनने के हजारों अवसर हैं जहां पर गीत गाए जाते हैं और जहां पर प्रार्थनाएं की जाती हैं कि अस्तो मां सदगमे ऐसी प्रार्थनाओं से ऋषि लोग अपनी आत्मा के अंतःकरण की जो कलुषता है उसको मिटाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना की जहाँ प्रार्थनाएं होती हैं वो वो कौन करेगा वो काफिर कर सकता है क्या वो चोर डागू कर सकता है सर्वे भवन्तु सुखना भाई सर्वे भवंतु सुखना की प्रार्थना यदि वो करेगा तो उसका तो जो व्यापार है वही खतरे में पड़ जाएगा तो सर्वे भवंतु सुखना की प्रार्थना केवल देव मन वाले लोग ही कर सकते हैं जिनके अंदर देव देव भरा हुआ मन है दिव्य मन है जो दूसरों के दुखों को देख के द्रवित होते हैं और जो अपने देश की समृद्धि के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो कहते हैं कि इसलिए सर्वे भवंतु सुखना की प्रार्थना करने वाले देश में हमारा जो बास है वो भी हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए क्यों क्यूँकी भारत को छोड़ करके या यूं कहे कि जो वैदिक ग्रंथ है इनको छोड़कर के और किसी भी ग्रंथ का आप हम अध्ययन करें तो उसमें कहीं भी सभी प्राणी सुखी हो अधर्म का नाश हो और धर्म की वृद्धि हो ये कौन लोग कहते हैं और सभी प्राणी सुखी हो पशुन उन पाही पशुओं की रक्षा करो अगर वो ये प्रार्थना करना शुरू कर दे तो सारे कतल खाने बंद हो जाएंगे सर्वे भवंतु सुखिना क्योंकि सर्वे भवंतु में पशु पक्षी प्राणी और गाय और ये जिनको बेदर्दी बे से निर्दयता से काट काट करके अपनी पेट को जो कब्र बनाते हैं अपने पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं तो अगर वो ये प्रार्थना करना शुरू कर दें, तो उनका मन ही बदल जाएगा सब प्राणियों के लिए उनके मन में दया की भावना आ जाएगी भाई इस निपरात प्राणी को क्यूँ मारे इसने हमारा क्या बिगाड़ा है लेकिन ये प्रार्थना वो कर ही नहीं सकते और जिस दिन ये प्रार्थना ये करने लग जाएंगे उस दिन उस दिन वो आर्य बन जाएंगे क्योंकि आर्यो के देश में जब ईसाई मुसलमान नहीं आए थे तब से मांस की दुकानें शायद ही कहीं कहीं हों शराब की दुकान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी ऐसी स्थिति थी इस देश की तो मांस और शराब जब से विदेशी लोगों ने हमारे देश में अपना प्रभुत्व स्थापित किया तब से हमारी प्रवृत्ति भी उसी ओर हो गई है इसलिए आप देख लिए कि हरियाणा में तो जैसे कहते हैं ना दूध दही का खाना और देशों में देश हरियाणा अब वो बात नहीं है अब तो अब तो घर घर में जैसे घर घर में नल रहता है ना और पानी पीने के लिए लोग नल लगाते हैं ऐसे ही घर घर में आपको वो प्रवृत्ति मिल जाएगी ठीक है कुछ आर्य समाज से या जो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इसको पसंद नहीं करते लेकिन अधिकांश लोगों के घर में शराब स्वाभाविक है तो ये जो इस तरह की जो स्थिति बनी है ये इस स्थिति का बनने का कारण एक तो ये है कि जो वेद की एक धारा जो लंबे समय से चली आ रही थी उसे ब्राह्मणों ने अपना उसका वो मान लिया कि बस इस पर मेरा स्वामित्व है ब्राह्मण ही पढ़ेगा ना तो वैश्य पढ़ेगा ना छत्री पढ़ेगा केवल हम पढ़ेंगे वेद और वो भी जो जन्म से ब्राह्मण होंगे उन्हीं को वेद दिखाएंगे उन्हीं को पढ़ाएंगे और परिणाम ये हुआ कि जो ब्राह्मण इतर जो जातियां थी जिनको वो लोग अछूत मानते हैं उनको उनको, उनको घृणा दृषि से देखते हैं उनको अलग रखते हैं वही जातिया दूसरे दूसरे संप्रदायों में जाकर के और वो शक्तिशाली बन जाती हैं। तो ये वेद का प्रचार जो कि सबको मिलना चाहिए था वेद का जो संदेश है वो सब तक पहुंचना चाहिए था वो सब तक नहीं पहुंचा उन्होंने बचा के रखा परिणाम ये हुआ कि जिन जिन लोगों को ये नहीं मिला वो वो लोग देश की मुख्य धारा से कटते चले गए और देश की जब मुख्य धारा से कटते चले गए तो स्वाभाविक है कि उनके मन में एक प्रतिक्रिया होती है एक नया समाज एक नया संप्रदाय एक नया मत चलाने की इच्छा होती होती है तो वेद से जब हम फिर से जुड़ेंगे वेद की वाणी से वेद की व्याख्या से वेद की चिंतन से और वेद जब हम प्रत्येक व्यक्ति का मान लेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति तक ज्ञान की पहुंच होनी चाहिए जब हम ये मान के चलेंगे तो फिर से मैं समझता हूं कि जो आज इतर संप्रदाय में है वो भी कभी एक दिन ऐसा आएगा कि वो देश की वैदिक विचारधारा में जुड़ जाएंगे क्योंकि सत्य जो है वो बहुत देर तक उसको छुपाया नहीं जा सकता है किसी से आप बात करके देख लीजिए किसी विद्वान से वो सत्य को स्वीकार करेगा लेकिन अगर उसके सामने सत्य जाएगा ही नहीं उसे उसके सामने से सत्त ढाब दिया जाएगा उसे अंधेरे में रखा जाएगा तो स्वाभाविक है कि अंधेरे में लोग क्या करते हैं ठोकरे खाते हैं अंधेरे में लोग अपराध करते हैं प्रकाश में लोग अपराधी जितने नहीं करते जितने अंधेरे में करते हैं वो अज्ञान का अंधकार भी रहता है अज्ञान के अंधकार में ही व्यक्ति अपराध करता है ना जिसको ज्ञान है जिसको अच्छे बुरे का विवेक है वो अपराध प्रवृत्ति का क्यों बनेगा क्योंकि वो जानता है कि अपराध और निरपराध दोनों व्यक्तियों की तुलना की जाए तो सुखी जीवन जीने के लिए निरपराध होना बहुत आवश्यक है तो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में जब वो इस तरह से भटकते हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपराधी बनेंगे उनकी उनके ठोकरें लगेंगी और जो भी उस अंधेरे में जाएगा उसको वो अपना शिकार बना लेंगे तो यहां पर स्वामी जी ने जो ये बात कही है कि हमारा जो असली नाम है वो है आर्य और ये जो वेद ज्ञान का जो प्रसाद है वो सब तक पहुंचना चाहिए कोई भी वंचित ना रह जाए तब हम अपनी इस वेद की प्रतिष्ठा को पुनः यहां स्थापित कर सकते हैं बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति पाठ ओम ओ शांतिरंतरिक्षांत